शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की पुण्य स्मृति स्वामी मृत्युंजयानंद जयानंद सौ छब्बीस ईस्वी के जुलाई मास में कलकत्ते के स्टूडेंट्स होम में भर्ती हुआ उसके कुछ मास बाद ही पुज्य महापुरुष महाराज बेलूर मठ लौट आए उस दिन हावड़ा स्टेशन पर बड़ी भारी भीड़ थी मठ के तत्कालीन वृद्ध साधु उनसे मिलने आए थे तीन गोरे सिपाही खड़े खड़े देख रहे थे महापुरुष महाराज ने अपने गले की मालाएं खोलकर उनके हाथ में दी वे लोग प्रसन्न होकर चले गए महापुरुष जी का वही मेरा प्रथम दर्शन था उस समय मैं स्टूडेंट्स होम में रहता था जो सात नंबर हलदारे लेन में था मैं कभी कभी मठ में जाकर महापुरुष जी का दर्शन भी करता था क्रमशः मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा हुई मठ में जाकर महापुरुष जी को प्रणाम करके दीक्षा की प्रार्थना व्यक्त की वे राजी हो गए जिस दिन दीक्षा होने की बात थी उस दिन दीक्षा नहीं हुई दूसरे दिन श्री ठाकुर की जन्म तिथि के दिन दीक्षा हुई पूज्यपात महापुरुष महाराज ने कहा कि श्री श्री ठाकुर ही युगावतार दस महाविद्या तथा सर्वदेव देवी स्वरूप हैं इस भाव से अनेक उपदेश देकर उन्होंने दीक्षा दी मेरा भी अंतर भर गया मैंने अपने को धन्य समझा दीक्षा चार पांच दिनों बाद ही मेरी परीक्षा आरंभ हुई परीक्षा अच्छी तरह हो गई और आई ए एस सी अच्छी तरह पास किया किंतु पढ़ने से मन उब गया मन में ऐसा भाव आया कि भगवान का नाम लो पढ़ने सुनने से क्या लाभ और मैं वैसा ही करने लगा एक बार छात्रावास के कर्म सचिव अनादि महाराज से मैंने कहा मैं मठ में सम्मिलित होना चाहता हूँ वे हमारे जैसे हल्के आदमी नहीं थे उन्होंने धीरज धरने का उपदेश दिया बी एस परीक्षा के लिए अच्छी तरह तैयारी नहीं थी किसी तरह उत्तीर्ण हुआ छात्रावास का वातावरण बहुत ही उत्तम लग रहा था उस समय प्रधान तीन साधु स्टूडेंट्स होम में थे अनादि महाराज अशेष महाराज और प्रीति महाराज अनादि महाराज बड़े थे बहुत ही सुंदर स्वास्थ्यवान विद्वान बुद्धिमान तथा एम ए पास से क्रमशः अनादि महाराज के व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक विद्वान युवक आकर साधु होने लगे अनादि महाराज ही आश्रम के प्राण पुरुष थे उन्हीं की परिकल्पना के अनुसार दमदम नामक स्थान में झील के किनारे स्टूडेंट्स होम स्थापित हुआ उसके बाद ही युद्ध चिड़ा इस कारण छात्रावास वहां से उठा लाना पड़ा फिर बेलघरिया में झील के पास छात्रावास तैयार हो गया और आज भी वही आश्रम विद्यमान है मैं जब संघ में सम्मिलित हुआ उस समय पूज्यपात महापुरुष महाराज बहुत ही वृद्ध और रुग्ण हो गए थे क्रमशः उनका अर्धांग सुन्न हो गया था केवल बायां हाथ थोड़ा उठा सकते थे उसी को उठा उठा कर वे सबको आशीर्वाद देते थे बात तक नहीं कर सकते थे किंतु मठ मिशन के कामकाज उनके इशारे से ठीक चल रहे थे एक दिन अवसर पाकर मैं अकेला महापुरुष जी के कमरे में चला गया उन्हें प्रणाम कर मैंने पूछा कैसे ईश्वर लाभ होगा प्रश्न सुनते ही वे इतने अधिक प्रसन्न हुए कि भाव के आवेग से उनका कंठ मानोरुद्ध हो गया उन्होंने कहा होगा बेटा तुम्हारा ना होगा तो किसका होगा इतने में दूसरे लोग आ गए और वह प्रसंग दब गया दूसरे दिन प्रातः मैंने जाकर पुनः महापुरुष महाराज से पूछा कैसे भक्ति लाभ होगा उन्होंने कहा श्री ठाकुर को पुकारना और उनके सामने रो रोकर प्रार्थना करना मैं तो रोज ही पुकारता हूं किंतु रो नहीं सकता लगभग एक वर्ष तक बिछौने पर पड़े रहने के बाद महापुरुष जी के शरीर छूटने का समय हुआ सतीनाथ महाराज पूज्यपाद महापुरुष महाराज का सिखाया हुआ गाना काली नामेर गी दिए आमी आछिर गाड़ाए ने लगे चारों ओर निस्त शांत गंभीर वातावरण ऐसा प्रतीत होता हुआ मानो वे दो तीन बार अंतिम श्वास छोड़ना चाहते होते किंतु नहीं छोड़ा मानो अपने भीतर ही उसे रोक लिया मैं उनके सिर के पास ही खड़ा था मुझे ऐसा लगा मानो दो तीन बार उन्होंने श्वास को भीतर ही कुंभक कर लिया उस समय मुझे उपनिषद की वे बातें याद आई न तस्ट प्राणा उत्क्रामन्ति पुरुष के प्राणों का नहीं होता यही ब्रह्म समुद्र में वे लीन हो जाते महापुरुष जी का शरीर नीचे उतारा गया उनका मुखमंडल आनंदमय प्रतीत हो रहा था मानो अभी जीवित है थोड़ी देर के बाद स्वामी अभेदानंद महाराज आए वे हाथों में फूल लेकर वंदे महापुरुष थे चरणार्य बिंदम कहकर पूज्य महापुरुष महाराज के चरणों में पुष्पांजलि देने लगे और अर्थी के साथ साथ सवानु गमन करने लगे मठ के अन्यान्य सन्यासी वृंद मौन विषण भाव से श्री श्री महापुरुष महाराज का अंतिम कृत्य करने के लिए तैयार होने लगे मैंने अपने छोटे से जीवन में ऐसे एक महापुरुष को देखा है कि जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और जो ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे दम फूलने के कष्ट हो रहा था किंतु उधर ख्याल नहीं था कैसे सबका कल्याण होगा केवल यही चिंता थी